दीपक देवता का पूजन एवं विधान सुंदर दीपक के कृत्यों में वर्तका सदा ही पांच तरह की बताई गई है किसी धातु से निर्मित भी जो उत्तम धातु हो काष्ठ से बना हुआ लोहे का मृद का से निर्मित नारियल से बना हुआ अथवा तर्णध्वस से उद्भूत दीपक का पात्र प्रशस्त होता है हे भैरव दीप वृक्ष अर्थात दीवट तेजस अर्थात उत्तम धातुओं के ही बनानी चाहिए दीवट पर दीप रखना चाहिए भूमि पर दीपक कभी भी नहीं रखना चाहिए यह भूमि सभी को सहन करने वाली होती है किंतु दो कामों को यह सहन नहीं किया करती एक तो बिना ही किसी कार्य के पादों का आघात करना और दूसरा दीपक का ताप यह नहीं सहा करती इस कारण जिस तरह से भी यह पृथ्वी ताप प्राप्त ना करे वैसे ही करना चाहिए अर्थात दीपक को भूमि पर कभी नहीं रखना है हे भैरव महादेव के लिए सदा अन्य देवों के लिए भी दीप समर्पित करें जो मानव पृथ्वी को ताप देता हुआ दीपक का उत्सर्जन किया करता है वह मनुष्य ताम्र पाताप नामक नरक को 100 वर्ष तक निश्चित रूप से प्राप्त किया करता ही है इसमें कुछ भी संशय नहीं है सुव्रत वत्ती वाला सुंदर स्नेह से युक्त अर्थात घृत आदि से संयुक्त देखने में भी अच्छा दीपक होना चाहिए सुंदर ऊंचाई से युक्त वृक्ष की कोटी पर ही प्रयातन पूर्वक दीपक रखना उचित है और उसका ही देवता के लिए उपसर्जन करें चार अंगुल से जिस दीप का ताप प्राप्त किया जाया करता है वह दीपक इस नाम से ज्ञात नहीं होता है वह तो वहन का एक समूह है ऐसा सुना गया है दीपक नेत्रों को आल्हाद करने वाला सुंदर लो वाला और दूरी से नाम से रहते ही होना चाहिए सुंदर से युक्त शब्द से विना धुआं वाला अत्यधिक छोटा भी ना हो और जिसमें बत्ती दक्षिणावर्त वाली हो ऐसा प्रदीप हो वह वृद्धि के लिए हुआ करता है दीपक का पात्र दीपक पर स्थित हो और शुद्ध घृत आदि से भरा हुआ हो तथा जिनकी वर्तिका को दक्षिण की ओर होनी चाहिए हे पुत्र ऐसा ही दीपक उत्तम कहा गया है जो सबकी सर दृष्टि के देने वाला हो पुष्टि के देने वाला हो जो दीपक दीवट से रहित होता है वह मध्यम कहा जाता है दीपक के लिए निरंतर नूतन की बत्ती ही ग्रहण करें इसी से श्री की वृद्धि होती है कोश से उत्पन्न रोम से उद्भूत वस्त्र को बत्ती के लिए कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए और दीपक में स्नेह घृत आदि का मिश्रण करके कभी भी ना दें जो घृत आदि का दीपक में मिश्रण करके रखता है वह तामिस्र नरक में जाता है बसा मज्जा अस्थियों का निराज के स्नेहो चिकनाइयों से तथा किसी भी प्राणी के अंग से उत्पन्न स्नेह से दीपक की रचना कभी नहीं करनी चाहिए यदि ऐसा कोई भी मनुष्य करता है तो वह पंच में और पंक में अवसाद प्राप्त किया करता है ऐसा दीपक विव्रद्ध पुरुषों के द्वारा श्री विशेष वृद्धि के लिए कभी भी नहीं देना चाहिए दीपक को यत्न पूर्वक कदाचित भी निर्वाप पति नहीं करें निरंतर ही देवों के लिए सुंदर लक्षणों से युक्त ही दीपक कल्पित करना चाहिए ज्ञान पूर्वक तथा लोभ आदि से मनुष्य को दीपक का हरण नहीं करना चाहिए जो दीपक का हरण किया करता है वह अंधा और जो दीपक को बुझा दिया करता वह काना हुआ करता है उद्दीप्त दीप्त की प्रतिमा के युक्त काष्ठ के कारण से समुद्रभूत बिलो के मध्य से उत्पन्न का ही दीपक के अभाव में निवेदन करना चाहिए दीपक के लिए उलमुक का भी उत्सर्जन ना करें इस प्रकार से दीपक के लिए विषय में सब कुछ कह दिया गया है अब मैं आप लोग धूप के विषय में श्रवण करिए धूप भी ऐसी ही होनी चाहिए जो नासिका के रंध्र छिद्रों के लिए सुख प्रदान करने वाली हो मन का हरण करने वाला सुंदर गंध से युक्त हो दाह दिए गए काष्ठ अथवा पराग का जिसका धूप ताप रहित हो वह धूप देव गणों की तुष्टि देने वाला होता है ऐसा जान लेना चाहिए उन द्रव्यों को सबको एक समूह में एकत्रित करके परिधूपित नहीं करें तो सागनी से बर्तन करके धूप ना दें ऐसा करने से धूप देने का जो भी खोज फल हुआ करता है वह कभी भी प्राप्त नहीं होता जब उसका कोई भी फल नहीं है तो वैसा ना करें अभी है बताया जाता है किन-किन वृक्षों -किन को धूप के लिए ग्रहण करना चाहिए श्री चंदन सरल साल कृष्ण गुरु उदय सुरथ स्कंद काशल नमेरु नेदेव दारु बिम्ब सारख आदिर संतान पार जात हर चंदन बल्लभ इन वृक्षों की धूप सभी देवों के लिए प्रीति देने वाली परकीर्तित की गई है सूत्र के साथ अराल श्रीवास पट्ट वास कपूर श्रीकर पराग श्री हर आमल सर्व औषधि जातीय वराह चूर्ण उत्कल जाति कोपगा चूर्ण रंद्र कस्तूरी का शोध व्रत में कही यह उदाहत है यक्ष धूप वृक्ष धूप श्री तिपट अगुर झरझर हवी वाह पिंड धूप रगोल दंड अनोन्य योग निर्यास ये धूप कीर्तित किए गए हैं इन धूपों के द्वारा देवों का धूपित करना चाहिए जिनकी धूपों से उद्भूत ग्राणों के द्वारा जंतु गण तृष्टि को प्राप्त हुआ करते हैं निर्यास परांग काष्ट गंध और कृतेम ये पांच धूप परम प्रीति के करने वाला हुआ करते हैं और मेरे लिए रक्त बिद्रुम तथा सुरत कद्रिल का विभेतरण ना करें यक्ष दूप पुत्र वाद पिंड धूप सुगोल कृष्ण गुरु कपूर से युक्त यह अमामाया का प्रिय धूप कहा गया है ब्रक धूप द्वारा महामाया देवी का प्रकष्ट पूजन करना चाहिए जो धूप में मेद और मज्जा से समायुक्त हो उनका विनियोग कभी भी नहीं करना चाहिए पर की अर्थात दूसरों के अग्रहत अर्थात जिनका ग्रहण कर लिया गया हो क्रत्या से अवमर्दित पुष्प धूप और गंध को तथा दूसरे भी उपचारों को ग्रहण करके जो देव गणों के लिए समर्पित किया करता है वह मनुष्य घोर नरक में प्राप्त हुआ करता है धूप को कभी आसन पर तथा घट पर वितरण नहीं करना चाहिए जैसा जैसा भी कोई आधार बनाकर ही उनको विवेदित करने रक्त विद्रमशाल सुरत सुरल संतानक नमेरु काला गुरु से समन्वित जाति से संयुक्त धूप कामेश्वरी को प्रिय हुआ करता है हे पुत्र उसी भात्या त्रपुण्या को तथा नित्य ही मातृकाओं को और समस्त पीठ देवों और रुद्र आदि को भी प्रिय हुआ करता है धूप हमने आपको बता दिया है अब नेत्रों के अंजन के विषय में आप श्रवण करिए जिसके द्वारा कामाख्या देवी त्रिपुरा देवी वैष्णवी देवी परम प्रसन्न हुआ करती हैं अंजन छह प्रकार का हुआ करते हैं उनके नाम ये हैं सौवीर यामन तुत्य मयूर मान द्रविका मेघ नीली ये छह होते हैं ये घिसे हुए ग्रहण करने योग्य होते हैं चाहे शिला पर घिसे हुए हों या किसी उत्तम धातु पर ग्रष्ट किए गए हों हे पुत्र यह सभी देवों के लिए समर्पित करें सभी देवियों की सेवा में निवेदन करना चाहिए धृत और तेल आदि के योग्य से ताम्र आदि पर दीपक की अग्नि के द्वारा जो अंजन बनाया जाता है वही दर्विका कहा गया है यदि सबका अभाव हो तो देवियों की सेवा में इस दाह से समुत्पन्न अंजन को ही समर्पित करना चाहिए महामाया देवी जगत की धात्री कामाख्या देवी तथा त्रिपुरा देवी इनो प्रयुक्त छह प्रकार के अंजनों से जब ये निवेदित किए गए हो तो सदा ही महानतोष को प्राप्त हुआ करती हैं अर्थात उनको परम अधिक प्रसन्नता इनको हुआ करती है महामाया के लिए प्रस्तुत इस उत्तम अंजन को विधवा नारी को कभी अपने उपयोग में नहीं लेनी चाहिए इसका तात्पर्य यही है कि विधवा नारी के द्वारा यह अंजन नहीं बनाया जाना चाहिए वैष्णवी देवी कवि विधवा नारी के द्वारा तैयार किया अंजन स्वीकार नहीं करती साधना करने वाले को चाहिए कि मिट्टी के पात्र में विहित अंजन को निवेदित करने से पूजा के फल की भी प्राप्ति इन कवि नहीं हुआ करती ऐसे अंजन नहीं देना चाहिए क्योंकि जब इस अंजन को देवी स्वीकार ही नहीं किया करती हैं तो पूजा अधूरी होकर निष्फल हो जाया करती है धूप और नेत्र अन्य इन दोनों का ही देव गणों के लिए भक्ति की भावना द्वारा मनुष्य को समर्पण करना चाहिए इस प्रकार से हमने आप दोनों के समक्ष धूप और नेत्र अन्य इन दोनों को बता दिया है अब एकाग्र मन वाले होकर महादेवी के लिए जो भी नैवेद्य समर्पित करना चाहिए उसके विषय में आप श्रवण कीजिए श्री भगवान बोले दक्षिण हाथ को प्रसारित करके फिर स्वयं नग्न शिरवाला हो और दाहिने पार्श्व को दर्शित करता हुआ एक बार अथवा तीन बार वष्टित करें इसके करने से देवी को प्रीति हुआ करती है और जो 108 बार देवी की परदक्षिणा किया करते हैं वह पुरुष अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त करके पीछे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति का लाभ किया करता है जो मन से भी भक्ति की भावना से देवी के लिए परदक्षिणा परिक्रमा दिया करता है वह इस परदक्षिणा के ही पूर्ण प्रभाव से ही यमराज ग्रह में अर्थात समयपुरी में जाकर नरकों को कभी नहीं देखता नमस्कार भी काया से होने वाला वाणी के द्वारा उत्पन्न हुआ और मन से किया हुआ तीन प्रकार का हुआ करता है जो उसके ज्ञान रखने वालों के द्वारा उत्तम मध्यम और अधम तीन प्रकार का सुना गया है इस नमस्कार करने का भी उक्त तीनों श्रेणियों में करने का क्रम है जो अपने दोनों हाथों को और पैरों को फैलाकर भूमि में एक दंड की भात गिरकर अपने घुटनों से भूमि में जाकर सिर से फिर भूमि गमन करके अर्थात सिर से भूमि का स्पर्श करके नमस्कार करके आठों अंगों के सहित किया जाता है वही उत्तम नमस्कार होता है जो काया के ही द्वारा किया जाया करता है इसी को काय कहा जाता है जो अपने घुटनों से भूमि का स्पर्श करता है उस सिर से पृथ्वी का स्पर्श करके किया जाता है वह नमस्कार मध्यम श्रेणी काय कहा गया है जो अपने दोनों करों को जोड़कर किसी प्रकार से अपने सिर में ही लगाकर नमस्कार किया जाता है और जिसमें घुटनों और मस्तक को भूमि में स्पर्श नहीं करके ही किया जाता है वह नमस्कार अधम कोटि का कहा जाया करता है ये तीन तरह के नमस्कार काया से किए जाने वाले होते हैं तथा जो नमस्कार गद्य और पद्य के द्वारा घटित करके किया जाता है भक्ति की भावना से होता हुआ वाचिक अर्थात वाणी के द्वारा किए जाने वाले उत्तम श्रेणी का नमस्कार किया जाया करता है वह सदा ही वाणी के द्वारा किया हुआ मध्यम कोटि का नमस्कार होता है और जो पुरुष के वाक्य के ही द्वारा नमस्कार किया जाता है हे पुत्रों वाणी से ही किया हुआ अधम श्रेणी वाला नमस्कार समझना चाहिए मन के द्वारा भी किया हुआ नमस्कार उत्तम मध्यम और अधम ये तीन प्रकार का कहा गया है जो मन को पूर्णतया असलग्न करके किया जावे आदि मन से केवल खाना पूरी की जावे अथवा मन को इष्ट वत्ना करके किया जाया करता है ये तीन प्रकार वाला उत्तम मध्यम और अधम मानस नमस्कार होता है इन तीनों प्रकार के नमस्कारों के कायिक अर्थात शरीर के द्वारा किए जाने वाले नमस्कार ही उत्तम है कायिक नमस्कारों से ही देवगण नित्य परम प्रसन्न हुआ करते हैं यही नमस्कार जो दंड आदि के द्वारा प्रत नामों से पूर्व में प्रतिपादित किया गया है उसी को प्रणाम कर लेना चाहिए